me वो, वो सेवा कर रहे हैं जब गौण भाव सु लक्ष्मी जी को सेवन करें, तब मोक्ष पर्यंत सुख मिले हैं इसमें ऐसा समझ जाए कि लक्ष्मी जी के यानी ये ये धन संपत्ति और उसके भाव से जो गौण भाव है वो भाव से जो सेवा होती है वो मोक्ष पर्यंत सुख मिलने वाली सुख मिलने वाली है हाँ। वो केवल विभूति रूप लक्ष्मी जी तो धनादि संपत्ति द्वारा विषया शक्ति कराए के मोक्ष को विगत करे हैं ये ऐसी जो संपत्ति है धन संपत्ति विषया शक्ति जिससे होती है वो उससे लक्ष्मी जी की या ये भाव से सेवा करने में विषया शक्ति होती है और मोक्ष को विगत करे हैं और तुम्हारी तो यह कथा अधिक है जो आप मोक्ष सुख को अनुभव कराओ हो यमुना जी कथा कथा इतना विशेष कि आप मोक्ष नो तो अन्व करे और समग्र श्री गोपीजन के संगम तरीके सब गोपीजन के संग उनका संघ साथ में है यमुना जी के साथ में है गोपीजन का भी संघ है स्मर संबंधी श्रम हुए हैं इनका जो ठाकुर जी के साथ खेलने के साथ में जो है वो संबंधित श्रम से संबंधित तो उनका कर्म है ये संगम करी के स्मर संबंधी श्रम हुए हैं मतलब ठाकुर जी के साथ खेलते खेलते मतलब वो क्रीडा के कारण जो थकान होती है अच्छा हाँ गोपीजन का उनका संगम करके स्मर संबंधी श्रम हुए है जो स्वेद जल के बिंदु सकल शरीर में उत्पन्न हुए हैं यानी वो खेलते समय जो श्वेत जल यानी ये जब पसीना होता है Hmm. वो के बिंदु सकल शरीर में से उत्पन्न हुए हैं जिनको, संग जिनको है यानी वो यमुना जी से उनका संग होता है ऐसे संघ जिनको है ताको संबंध भक्तन को कराओ हो आप प्रमाणे ऐसे इस प्रकार से वो संबंध भक्त को वो वो संबंध से भक्तन भक्त को कनेक्ट oh, कर रहे हैं हाँ मतलब गोपीजनों का जो स्म... मतलब यहाँ कहने का मतलब इतना कि गोप मतलब लक्ष्मी जी के लिए जैसे यहाँ आया कि वो तो धन के साथ संसर्ग करवाते हैं लक्ष्मी जी की सेवा जैसे कौन करता है जिसको पैसा चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए वो व्यक्ति लक्ष्मी जी का सेवन करता है उसको भी वो ऐसा भी भक्त भी अगर है तो वो तो मोक्षा फिर भी लक्ष्मी जीक्ष तो यमुना जी, तो जी तो ऐसा फल देते हैं की गोपी जन ने मतलब जैसे मैंने पहले बताया था की गंगा जी तो ठाकुर जी के चरणार्विनका जल है पर यमुना जी के जल में तो ठाकुर जी गोपीजन व्रजभक्त तो ने क्रीडा किए खेले हैं तो यहाँ कहना ये चाहते हैं ठाकुर जी के साथ खेलते खेलते गोपीजन थक जाते हैं और फिर स्नान करते जल क्रीड़ा करते हैं यमुना जी के जल में स्नान करते हैं और है, बिंदु यमुना जी में मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि उनका प्रभु प्रत्येक भाव जो है गोपी जनों का ब्रजभक्तों का ठाकुर जी ने जिस जल में क्रीडा की है उसका यमुना जी के थ्रू हमें संसर्ग होता है जैसे मैंने ताजी के लिए बताया था कि ताजी ने ये बात बताई थी मुझे की यमुना जी तो इतना महत्व उनका इसलिए है क्योंकि यमुना जी में तो ठाकुर जी ने क्रीड़ा की है ठाकुर जी यमुना जी के जल में खेले हैं तो यंगा जी जब तो ठाकुर जी का चरणार्विन का जल है पर ठाकुर जी स्वयं जिसमें स्नान किया जिसमें क्रीड़ा की ऐसे जल का तो महत्व और भी ज्यादा है तो ये बात यहाँ बताई गई है की वो ठाकुर जी ने जिस जल में क्रीड़ा की गोपीजनों में व्रजभक्तों के साथ मिल ठाकुर जी ने जो लीला का आनंद उनको दिया उसका आनंद हमें यमुना जी के संग से मिलता है ठीक है ठीक हम करो आगे यमुना जी की कथा अधिक है तासु लक्ष्मी जी की स्तुति होए परंतु आपकी स्तुति तो कौन कर सके यानी इसमें इसमें यह समझाया कि लक्ष्मी जी की स्तुति हो सके है मगर आपकी यानी यमुना जी की स्तुति कौन कर सके है डिफरेंशियल बताए हाँ, किया कि भई लक्ष्मी जी तो चलो मुक्ति दे देते हैं जो भक्त विषयाशक्त हो के भी उनकी पूजा करता है उसको भी वो मुक्ति दे सकते हैं। उनमें सामर्थ्य है पर यमुना जी तो स्वयं ठाकुर जी को देने वाले हैं ठाकुर जी का सुख देने वाले हैं तो ऐसे यमुना जी की तो स्तुति हम कहाँ कर सकते हैं इसमें राजा ऐसा समझ सकते है की लक्ष्मी जी की जो स्तुति है वो भौतिक भौतिक स्वरूप और ये आदि आदि ऐसा अध्यात्मिक मतलब लक्ष्मी जी की स्तुति मतलब जो की जाती है वो यहाँ मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई आप तो कितने महान हो कितने ग्रेट हो स्तुति तो यही होती है कि आप तो कैसे हो आप तो इतने बड़े हो आप तो सब कुछ दे सकते हो वगैरह वगैरह तो लक्ष्मी जी की स्तुति तो इसलिए की जाती है की भाई कोई जो आपका भक्त है लक्ष्मी जी के पास आता है प्रॉपर्टी के लिए पैसा मांगने के लिए ऐसे व्यक्ति को भी लक्ष्मी जी मोक्ष दे देते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति दे देते हैं भाई यमुना जी तो जो भक्त यमुना जी के पास आता है उसको स्वयं ठाकुर जी का सुख यमुना जी देते हैं तो यमुना जी की स्तुति तो कौन कर सकता है बहुत आध्यात्मिक आदि देवी के रूप में यह कंपेरिजन नहीं है पर उन दोनों के महात्मे में कंपेरिजन है की लक्ष्मी जी तो मुक्ति देते हैं पर यमुना जी तो स्वयं ठाकुर जी का सुख देते हैं तो कितना ऊंचा फल यमुना जी देते हैं कहने का मतलब की जैसे मैंने पहले भी बताया था की महाप्रभु जी ने इसलिए यमुना जी को यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट माना क्योंकि यमुना जी का जो प्रभु के प्रति भाव है जैसे कि इसमें आगे आया था कि यमुना जी जो हैं वो सेवा करते हैं तो केवल ठाकुर जी के सुख के विचार से सेवा करते हैं उनको खुद के सुख का विचार नहीं होता है पर लक्ष्मी जी जो है ठाकुर जी के पत्नी है दोनों सौभाग्य वाले मतलब दोनों के पास ठाकुर जी हैं पर लक्ष्मी जी का भाव ये है की ये तो मेरे पति है मैं इनको किसी और के साथ कैसे शेयर करूँ एकाधिकार की भावना आ जाती है जबकि यमुना जी को ये भावना नहीं आती है। उनको ऐसा होता है कि ठाकुर जी के जितने ज्यादा सेवक होंगे प्रभु की सेवा और आनंद से करेंगे ठाकुर जी की सेवा और अच्छे से होगी मतलब जितने ज्यादा लोग हैं इतनी सेवा अच्छे से होगी करके यमुना जी को तो ऐसा होता है की ज्यादा से ज्यादा भक्त ठाकुर जी से जुड़े तो ये भाव का डिफरेंस है दोनों में इसलिए यमुना जी जो है वो तो स्वयं ठाकुर जी का सुख देने वाले हैं इसलिए उनकी स्तुति तो हम कर ही नहीं सकते मतलब उनको हम कितना थैंक यू बोले हम उनके गुणों का बखान कितना करें ऐसा अब आया समझ में ठीक है मैं किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो राजा राजा हाँ बोलो बोलो बोलो एक मिनट तो आवाज़ बहुत थोड़ा बोल जो अबे हाँ, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी तो जन संपत्ति के मोक्ष द्वारा विषयाशक् करे इसका मतलब मोक्ष से दूर करते हैं संसार में विषय पैसे में तुम्हारी आसक्ति है तो तुम्हें मुक्ति थोड़ी मिलेगी तुम्हें तो प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें तो धन चाहिए तो लक्ष्मी जी वो देते हैं तो ऐसे है लक्ष्मी जी हैं और अगर कोई भक्त उनके पास ये लक्ष्मी जी की निर्गुण उपासना भी करता है तो मोक्ष भी दे देते हैं तो मुक्ति का फल अधिक से अधिक दे सकते हैं उससे ज्यादा लक्ष्मी जी फल नहीं देते मोक्ष का विघात तो मतलब कि मोक्ष से दूर करते हैं क्योंकि संसार के विषयों में तो आसक्ति होगी तो मोक्ष थोड़ी मिलेगा मुख्यतः सेवन करी के ताकि अनुकूलता गौण भवसु लक्ष्मी जी को सेवन करे बाउन बाउन। वो कैसे समझ मतलब यहाँ अकेले लक्ष्मी जी की सेवन की बात नहीं बताई गई है विष्णु और लक्ष्मी दोनों की सेवन की बात है मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो विष्णु की तो सेवा मतलब लक्ष्मी नारायण कहने का मतलब कि जो सेवा करता है सेवन उनका पूजन करता है तो वो विष्णु की तो कर ही रहा है ठीक है जो कर रहा है वो कर रहा है पर उसके साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कर रहा है तो उसकी ये भावना है कि इनके द्वारा मुझे धन सम्पत्ति भी मिले मतलब मैं सुखी रहूँ ऐसी भी भावना से गौड़ भाव से लक्ष्मी जी का भी साथ में सेवन करता है जो हरि के पीछे मतलब ऐसा कि लक्ष्मी जी तो ठाकुर जी की पत्नी है ना ऐसी भावना से लक्ष्मी जी क्योंकि धन की देवी भी हैं तो दोनों भावना से मतलब ये गौण भाव है ये अच्छा भाव नहीं है थोड़ा नीचा हल्की कोटी का भाव है पर उससे जो लक्ष्मी नारायण की पूजन करता है तो उनकी यहाँ बात की गई मोक्ष पर्यंत को सुख मिले मतलब तेज बाय स्टेज की कि किसी को केवल धन जितना ही मिलना हो पर विष्णु की सेवा का भी तो कोई फल मिलेगा तो करके मुक्ति पर्यंत बीच बीच के छोटे मोटे फलों की प्राप्ति हो जाती है उससे मुक्ति से ज्यादा तो नहीं हो सकता कहने का मतलब कि मैक्सिमम मुक्ति मिलेगी उससे अधिक फल नहीं मिलेगा हाँ क्योंकि अकेला तो कोई लक्ष्मी की मतलब वो शाक्त संप्रदाय की बात नहीं है पर विष्णु लक्ष्मी दोनों जैसे की यहाँ यमुना जी का भी सेवन है और ठाकुर जी का भी है ऐसे राजा ये राजा मुख्य था तो हरि को सेवन करी यानी विष्णु की कोई भक्ति कर रहा है और ताकि अनुकूलता तू जब गौड़ भाव से लक्ष्मी जी को सेवन करे यानी गौड़ भाव तो ऐसा क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है गौड़ भाव मतलब उसको कोई लालच है इसलिए वो लक्ष्मी जी की भी उपासना कर रहा है धन सम्पत्ति की लालच से करता है बाकी स्वतंत्रता लक्ष्मी जी के भाव के हिसाब से वो लक्ष्मी जी का सेवन नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ गौण भाव लिखा है तो और एक विष्णु का वो भक्त है और साथ में लक्ष्मी जी का भी सेवन कर रहा है ऐसा। ऐसा हाँ? लक्ष्मी नारायण मतलब जुगल जोड़ी है ऐसा दोनों का लक्ष्मी तो जी तो पत्नी तो, तो है ऐसी भावना से कि चलो वो तो धन की देवी है तो मैं विष्णु की कर रहा हूँ तो वो भी उसकी भी करूँगा तो मुझे भी थोड़ी धन सम्पत्ति मिलेगी मेरा भी जीवन सुखी हो जाएगा ऐसा हम्म मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि केवल धन संपत्ति ही मिलती है ऐसा अर्थ नहीं है पर वो लक्ष्मी जी का सेवन कर रहा है तो थोड़ी सुख शांति भी मिल जाए शायद और विष्णु का भी सेवन इतने वर्षों से किया है तो विष्णु उसको मुक्ति भी दे दें तो मैक्सिमम मुक्ति तक का फल मिल सकता है लक्ष्मी जी के सेवन से उससे ज्यादा फल लक्ष्मी जी नहीं दे पाते हाँ। मतलब थोड़ा नीचे के के बीच बीच के कोई भी फल मिल जाए धन संपत्ति मिल जाए या कोई राजा बन जाए या राज्य मतलब ऐसा राज्य का सुख मिल जाए ऐसे मतलब धन संपत्ति संबंधी लौकिक सुखों की प्राप्ति हो जाए मैक्सिमम स्वर्ग आदि लोगों में कहीं उसकी गति हो जाए ज्यादा से ज्यादा मुक्ति हो जाए उससे आगे कुछ नहीं हो सकता और उनके सामने यमुना जी ऐसे हैं कि जब ठाकुर जी के साथ यमुना जी का भी सेवन किया जाए तो यमुना जी कृष्ण की प्राप्ति में मदद रूप होते हैं वो विषयाशक्ति नहीं करवाते जैसे कि लक्ष्मी जी के सेवन से विषय शक्ति होती है धन संपत्ति या सुख वगैरह में इंटरेस्ट मनुष्य का चला जाता है तो लक्ष्मी जी ऐसा फल देते हैं पर उनकी कंपैरिजन में जब विष्णु के साथ यमुना जी का भी सेवन किया जाए तो यमुना जी विषयों में मन नहीं लगवाते हैं पर हरि के साथ जोड़ने का ज्यादा प्रयास करते हैं तो इसलिए उनको महाप्रभु जी ने यहाँ दोनों को कम्पेयर किया है तो जो शायद हम कोई कह विष्णु के साथ यमुना जी का सेवन करेगा वहाँ तो गौण भाव नहीं आ सकेगा ना शब्द पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यमुना जी तो ऐसा कोई फल देते ही नहीं है तो हाँ, तो वो वहां तो भक्ति देते हैं इसीलिए वो वो शब्द नहीं नहीं आएगा उसके हाँ, वो नहीं आएगा उसके अच्छा। इसलिए गौण भाव कि वहाँ कोई मतलब कहना कि वहाँ चांस ही नहीं है की कोई व्यक्ति ऐसी किसी भावना से यमुना जी का सेवन कर पाए तो जो हमने आगे देखा की यम यातना नहीं आती है ऐसा पैपान करने से हाँ पर वो यमयातना को दूर कराने के लिए कोई यमुना जी का सेवन नहीं करता है वो तो उस हिसाब से यमुना जी का महात्म बताया है कि यमुना जी ऐसे हैं कि जो कोई वक्त पापी भी हो फिर भी यमराज से भी उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि नरक तो ठाकुर जैसे दूर कराने वाला बनता है तो नरक की गति उस भक्त को नहीं होती है जैसा की महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में आज्ञा किया ना कि कोई वर्णाश्रम धर्म आदि का पालन न कर पाए उसमें कोई गड़बड़ करता हो तो ही नियोनि में उसके जन्म होते हैं तो ये तो ठाकुर जी से अंतर आए हैं पर नरक में तो पात नहीं होता है वो यमुना जी के प्रताप से पात नहीं होता है नरक में बाकी कोई व्यक्ति इस तरह के वैदिक धर्म मतलब कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए कोई भी काम करता है तो उसको नरक की गति न फिक्स है क्योंकि वैदिक धर्मों का पालन नहीं करने का दोष लगता है भले फल कुछ ना मिले जिस काम कर्म है वो पर दोष जरूर लगता है अगर वो न किए जाए तो पर जब बर्फ बात आती है तो यमुना जी की नजर में रख नरक में पात नहीं होता है हीन योनि में जन्म होकर ठाकुर जी से थोड़ा बहुत अंतराय हो जाता है उस अर्थ में यहाँ ये बात बताइए की यम यातना नहीं होती है और कुछ पूछना है है किसी को ठीक है, चलो तो करो आगे का कर श्लोक एक भी राजा, ले ले भी राजा पूछे आजाद विष्णु लक्ष्मी न पूजन करते मरिया मार्गी कहवा वैष्णव तो आई ने खाली कम्पेरिजन कर पूछू तो नहीं तो करो श्लोक हाँ राजा ऐसे श्री अम्नाथ की स्तुति करके यात्र को पाठ कर करीवे को फल कहते हैं ऐसे श्री अम्नाथ की स्तुति कर सूत्र का पाठ करते है कर, करके फल को कर। हाँ, का करके बताते हैं hmm. हम सदा समस्त दुरी क्षति वही रति तया सक सिद्धयो मुररी पुष्य संतुष्यति स्वभाव विजयो भवे वदती वल श्री हम हे सूर्य पुत्री श्री यमुना जी तुम्हारे इस अष्टक को आनंद करी के जो सदा पाठ करे है ताके समस्त दूरी को क्षय हुआ है सूर्यपुत्री यमुना जी इस अष्ट का आनंद पूर्व से जो पाठ करता है उनको समस्त दूरी माने पाप का क्षय होता है मोक्ष देवे वाले भगवान में निश्चय प्रीति होए है और मोक्ष देवे वाले भगवान मृति बहुत है कर पहले बताए हैं तो सब सिद्धि प्राप्त होए प्रतिबंध होवृत्त करे बारे प्रभु प्रसन्न हुए है पहले बताई हुई जो सब सिद्धि है जो अस्थिति बताई वो वो सिद्धि प्राप्त होती है और प्रतिबंध निवृत्त होते है और प्रभु प्रसन्न होते है अंतकरण को वासना सहित स्वभाव फिर फिर जाए है और अंत में जो वासना भरी हुई है उसका स्वभाव फिर जाता है इसलिए दूर होता है, हाँ, हाँ, है।, हाँ है।, है को, को आनंद और कुना दे है और भगवान को स्वभाव यही है तो जो व्रज भक्तों को व्रज भक्तों को आनंद देते है और किसी को नहीं देते है तो स्वभाव और जो स्वभाव फिर जाइए तो भगवान का ये स्वभाव भी फिर जाता है ऐसे प्रभु श्री अम्ना जी श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु ऐसे प्रभु को प्रिय श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहत है ऐसे श्री प्रभु को हाला ऐसे प्रभु को प्रिय श्री अमना जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे है ना ऐसे प्रभु ऐसे जो श्री अमुना जी प्रभु को प्रिय है ऐसे श्री महाप्रभु जी करते है हाँ। इतने या सूत्र को पाठ कर करने वाले को ये श्री अमना जी आनंद को दान करते है इतने इस सूत्र को पाठ करने वाले को श्री अम्बना जी आनंद का दान करते है ऐसे भक्तन के दुख तथा पाप को हरवेवारे प्रभु को प्रिय श्री आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं। ऐसे लेवा ऐसे भक्तन का दुख और पाप को हरवेवारे प्रभु प्रभु को प्रिय श्री आचार्य महाप्रभुजी कहते नमः नाम प्रिय प्रियपि श्री अमुना जी के अन्य सूत्र है तथापि या सूत्र के पाठ ही सब फल मिले हैं, जो कि जी का अन्य सूत्र तो है, लेकिन सूत्र के पाठ सब के मिलता है, अन्य सूत्र पाठ तो नहीं मिले हैं और दूसरे सूत्र के पाठ करने तो नहीं मिलता है क्यों जो अन्य सूत्र में ऐसा स्वरूप का निरूपण नहीं है ये जो अन्य सूत्र में यमुना सूत्र में यमुना निरूपण नहीं है जैसे आनंद तरीके तब फल मिले जैसे आनंद करी के जो पाठ करते हैं उनको फल मिलता है। क्यों? जो अर्थ को ज्ञान तब आनंद प्राप्त होता है जो पाठ करने से उसका अर्थ का ज्ञान होता है और आनंद प्राप्त होता है तो सदा पाठ करे और सदा पाठ करे तब आकुरा वेश नाई हो और जो हमेश हमेशा पाठ करते हैं उसको आकुरावेश नहीं होता है तैसे श्री अमुना जी के सूत्र तो ही यह फल मिले है यह सूत्र करने से यह फल मिलता है और कुत्र तो नहीं मिले है और दूसरे सूत्र से नहीं मिलते हैं, जो भगवान ने अष्टविधि ऐश्वर्य श्री अमना जी को दिए है के भगवान ने अष्टिधि आश्चर्य को दिया है सातुना जी केमुना जी को इस अष्टक तो को, को अनुसंधान अर्थ अनुसंधान पूर्वक आनंद से जो पाठ करते हैं उनको सब फल प्राप्त होता है हम सब फल मे देवानूर बता ना तो तो ने की हाँ. दूर ऐश्वर्य ठाकुर जी प्राप्ति करे स्वरूप कर दे ए बदा फल हाँ मतलब इसमें ये बात हाँ जी बता रहे है यमुना जी जो है वो आनंद का दान करते हैं